दर्शन, दर्शन, संख्या, शब्द, ख्या, धातु से बना है। इसका है इसका अर्थ विचार। इसी को विवेक बुद्धि कहा है इसीलिए संख्यावान को पंडित का पर्यावाची कोशकारों ने कहा है सभी जिज्ञासुओं को मालूम है कि अनादिकाल से आत्मा अविद्या से आच्छादित है यही उसका बंधन है अविद्या के ही कारण आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता स्वरूप के ज्ञान के बिना दुख की निवृत्ति भी नहीं हो सकती अतः स्वरूप ज्ञान अर्थात अविद्या से आत्मा को पृथक करना आवश्यक है अर्थात सत्व रजस तमो रूपा अविद्या त्रिगुणातीत आत्मा से पृथक है इस प्रकार का ज्ञान जीव को प्राप्त करना है यह भी ज्ञान क्रमशः सोपान परंपरा के अनुसार होता है इसी पृथककरण को विवेक ख्याति या विवेक या प्रकृति पुरुष विवेक कहते हैं इसी को सत्व पुरुषान्यता ख्याति भी कहते हैं इसीलिए पंच शिखाचार्य ने कहा है एकमे व दर्शनम ख्यातिरव दर्शनम इस विवेक बुद्धि की प्राप्ति सांख्य दर्शन के विषयों को जानने से मिलती है इसलिए इसे सांख्य दर्शन कहते हैं प्राचीनों की उक्ति है नहीं सांख्य समम ज्ञानम अर्थात यथार्थ ज्ञान तो सांख्य में ही है ऐसा ज्ञान दूसरे शास्त्र में नहीं है जितने जिज्ञासु होते हैं जो विद्वान है जिन्हें दुख निवृत्ति की इच्छा है सभी को तात्विक ज्ञान की आवश्यकता है बिना ज्ञान के किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है नहीं ज्ञानन सदृशम पवित्रम इध्य ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है ज्ञानम लब्ध्वा परामम शांतिम अतिरेणाधि ज्ञान को प्राप्त कर शीघ्र ही पराशांति को साधक प्राप्त करता है ज्ञान नू त्ञानमेश नाशित मात्मन आत्मा के ज्ञान से ही जिनका यह अज्ञान नष्ट हो गया है गंत पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धत कलमशाह ज्ञान की प्राप्ति से समस्त मल के नाश होने पर साधक पुनः इस संसार में नहीं आते कहने का अभिप्राय यह है कि अपना कल्याण चाहने वाला कोई भी मनुष्य नहीं है जिसे ज्ञान का प्रयोजन न हो इसलिए सांख्य शास्त्र का अध्ययन अनुशीलन अनादि काल से होता आया है ऐसा अनुमान होता है यही कारण है कि उपनिषद से लेकर साहित्य तथा ज्योतिष शास्त्र के भी ग्रंथों में सांख्य शास्त्र के विषयों का किसी न किसी प्रसंग में उल्लेख मिलता ही है महाभारत रामायण पुराणों की तो बात ही क्या इनमें तो अनेक रूपों में तथा अनेक प्रकार से सांख्य की चर्चा है सांख्य के ज्ञान के बिना कोई विद्वान ज्ञानी नहीं हो सकता सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक परमर्षि कपिल ही आदि विद्वान कहे गए हैं शास्त्रों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि सांख्य शास्त्र के समान व्यापक शास्त्र कोई दूसरा नहीं हुआ यही कारण था कि सांख्य शास्त्र के तत्वों के विवेचन में अनेक प्रकार के मतभेद देख पड़ते हैं जैसे कहीं मूला प्रकृति एक है तो किसी ने भिन्न भिन भिन्न जीवात्मा के लिए भिन्न भिन्न भिन प्रकृति मानी है कोई महत् और बुद्धि में भेद मानते हैं कोई इन्हें पर्यवाचक शब्द कहते हैं किसी के मत में प्रकृति स्वतंत्र है और पुरुष से भिन्न है परंतु किसी और के मत में प्रकृति ईश्वर की शक्ति है महाभारत में कहीं चौबीस कहीं पच्चीस तो कहीं छब्बीस तत्वों का उल्लेख है गीता में प्रकृति दो प्रकार की है परा और अपरा ये वे सांख्यकालिका में नहीं है किंतु इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है परंतु गीता में कहीं प्रकृति को माया कहा है कहीं उससे भिन्न सांख्य की प्रकृति में और गीता की प्रकृति में और भी अनेक भेद हैं इन भेदों को देखने से यह मालूम होता है कि सांख्य के तत्वों का विशेष विवेचन लोग करते थे जिन्हें जिस प्रकार का विशेष अनुभव हुआ उन्होंने उसी प्रकार उन तत्वों को समझा और उसी तरह उनका विश्लेषण भी किया